नम विदुषा वासना निवृत्त है ध्यान कर्तव्य वासना की निवृत्ति के लिए विद्वानों को भी तो ध्यान करना चाहिए कर्तव्य है सम्य ज्ञाने वासना ये हो गया था नहीं। नहीं। नहीं। सम्य ज्ञाने वासना वासना ही नहीं आत्मा संग सो न स दींद्रजाक इंद्रजाक इतल निर्णीते कुमसी वासना वासना आत्मा तो दींद्रिमायन तो मनसी वाचना। आत्मा असंगह अन्यत इंद्रजालम असंगजक से अन्य जितने इंद्रजाले आत्मा से भिन्न जितने इंद्रजालाईकम ही सैथ इत अच निर्णी दृढ़ निर्णय होने पर मन कुतो कुसना ज्ञानी के मन में से दृढ़ निश्चय आत्मा असंग हम असंग और उससे अन्य जितनेजाल माही जुटा है ऐसा तो नहीं दृढ़ निश्चय है हमेशा मन में है तो वासना कैसे होगी वासना तो वस्तु की इच्छा होती सत्य तो बुद्धिमान पर मिथ्या समझे जुटा है तो वन वासना ज्ञानी की नहीं होगी इसलिए वासना अनुबुति के लिए ध्यान करना वो भी ठीक नहीं है भगत एवं प्रकृति की प्रकृतिकिमायतम इतार ठीक है अभी प्रकरण जो चल रहा था उसमें क्या है वो कहा गया था यदि विधि निषेध ज्ञानी के लिए नहीं तो अति प्रसंग होगा तो उसके कहा था प्रसंग अति प्रसंग कहने के लिए प्रसंग कहो ये चल रहा था इसके ऊपर विचार चल करके हुआ और वासना नहीं ध्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं एवं ना प्रसंगो कु प्रसन्जनम प्रसंगो यकेता प्रसन्जनमे एवं प्रसंगों की नास्ती ज्ञानी के लिए प्रसंग भी नहीं कोई विधि निषेध आदि कुछ नहीं है ज्ञानी के लिए कुतो हो अति अस्य का क्या अर्थ विदुष ज्ञानी ना जो प्रसंग नहीं तो अति प्रसंग कैसे होगा क्योंकि यश प्रसंगो हो तस्य अति प्रसन्न जनम संकेत जिसको प्रसंग है उसके लिए अति की शंका करेंगे उसकी प्राप्ति ही नहीं विधि निष्ठ कुछ करने के ज्ञानी के लिए तो अति प्रसंग ही कहा जाएगा कस्य तरी प्रसंग यस्य तसे प्रसन्न जनम संकेत ज्ञानी का प्रसंग है किसमें नहीं तो अति प्रसंग शंका ही नहीं प्रसंगो यस्य एवं क्व दृष्टम ऐसा कहाँ दिखा गया तो जहाँ प्रसंग नहीं है वहाँ अति प्रसंग नहीं है विद्या भाव से दृश्यते प्रसंगो समेसति बाल से विधिभाजन न दृश्यते बाल के लिए विधि है विधियाभा जो विधि नहीं तो प्रसंग नहीं प्रसंग नहीं उनसे अति प्रसंग न दृश्यते अति प्रसंग नहीं है अस्याभावे सम्मे कहति प्रसंग सी निसके साथ समान हो बाल का विधि अभाव है ज्ञानी के लिए विधि समान होने पर अति प्रसंग हो अग ज्ञानी के लिए अति प्रसंग कैसे होगा जैसे बाल का अति प्रसंग नहीं है ज्ञानी के लिए अति प्रसंग नहीं है के दृष्टांिक योज स विद्याभाव सम साति प्रसंग सेल विद्याभावे इस्ञानिक बालस्य विद्याभावे प्रयोजकम अज्ञमस्त कैसे बाल के लिए विधि नहीं है क्योंकि वो अज्ञानी है उसका प्रयोजक हो गया विद्या भाव का प्रयोजक हो गया अज्ञात विद्वान में अज्ञान तो है तो प्रयोजक नहीं तो वहाँ विधि होनी चाहिए न विदुष इति आशंक त्ञात अभावी तदुष अज्ञात अस्त ना अज्ञात अभाव अज्ञात नहीं रहने पर भी विधि अभाव प्रयोजक सर्वज्ञत्व अस्त विधियाभाव का जैसे प्रयोजक अज्ञात है ऐसे सर्वज्ञ तो भी प्रयोजक है किसका प्रयोजक विधिभाव का विधि भाव का जैसे प्रयोजक अज्ञात ऐसे सर्वज्ञ तो ज्ञानी <Speech lord> तो में अज्ञात है सर्वज्ञ तो भाव का प्रयोजक ज्ञानी में है क्या है नहीं है नहीं क्या है विधिया भाव नहीं विधियाभाव का प्रयोजक क्या प्रयोजक है हाँ सर्वज्ञ ठीक से उत्तर देना मैं सुनते हूँ ज्ञानी के लिए विधिभाव का प्रयोजक क्या है बालक में विधिभाव का प्रयोजक अज्ञात अज्ञात अग्यात्त विधिभाव का प्रयोजक है सर्वज्ञ सर्वज्ञ भी तो तीन विधिभाव प्रयोजक सर्वज्ञ मश विदुष हाँ विदुष ज्ञानीन अज्ञात नुनपरी विद्य भाव का प्रयोजक वेत्ति तत्व अल्पज सेधयो जो जो। बाल न किंचित न ब्य चेत बाल तो कुछ नहीं जानता है इसलिए उसके लिए विद्या नहीं है तत्विदि सर्वम व्यक्ति है वो तत्व ज्ञानी सब जानता है एक ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सब को जान लिया सर्वम व्यक्ति तत्व विधि नहीं जानता है तो विधि नहीं और तस्मा विधि नहीं तो फिर विधि किसके लिए अल्पज्ञ सब विधेय सर्वे स्यु सर्वे विधेय अल्पज्ञ से विधि जितने किसके लिए अल्पज्ञ के लिए हो अन्य दोन के लिए, लिए। विधि नहीं निषेध नहीं अन्न किले विधि निषेध नहीं हे तभी विधि अगकार कस्य संख्या अल्पज्ञ सब विधेय सर्वे विधेयक अल्पज्ञ एव नय न न नाम सर्वं बालक है न ज्ञानी का कुछ लोग शंका करते ज्ञानी तो उसको कहेंगे कि थोड़ा अनुग्रह कर दिया आशीर्वाद दे दिया स्वस्थ ठीक हो गया मर गया सब बच गया रोग ठीक कर दिया किसको अनुग्रह दिया किसको साफ दे दिया तभी तो ज्ञानी मानेंगे अब कुछ नहीं रोटी मांगने के लिए क्षेत्र में जाता है इसको क्या ज्ञानी कहेंगे जिसको जिसके पास सामर्थ्य हो क्या सामर्थ्य हो किसको साप दे दे किसके अनुग्रह कृपा कर दे रोटी कर दे तभी तक तो कहेंगे कोई विशेष व्यक्ति ढूंढते हैं गुरु को तो गुरु को ऐसा ढूंढते हैं जो दवाई भी नहीं खाए रोग भी, भी नहीं हो दूसरे को ठीक कर दे रोग हो गुरु होना चाहिए तभी तो ज्ञानी है वो कहते ज्ञानी तो तभी मान जो दूसरे रोग भी ठीक कर दे और जो अपना ही रोग है ठीक नहीं कर पाता दूसरा रोग क्या ठीक कर गया वो क्या ज्ञानी होगा ऐसे बहुत लोग मानते हैं ये संख्या समाधान करने के लिए यहाँ भी पूर्व पीछे संख्या करता है देखो तो व्यासादि ज्ञानी थे ना नहीं ज्ञानी थे वो साप अनुग्रह सामर्थ्य में थे उनके साथ इसी प्रकार जिनके पास साप का सामर्थ्य अनुग्रह का सामर्थ्य हो वही ज्ञानी है पूर्व पिछले कहता है ना व्यासाधिपत छापानुग्रह सामर्थ्य सव तत्वी तो नान्य संकट है व्यासादि में जैसे शाप अनुग्रह का सामर्थ्य था ऐसे जिसमें ऐसे सामर्थ्य है वही तत्वी तो होगा अन्य नहीं है शापानुग्रह सामर्थ्यम शापा यसौ तप्त विद्य तन्न शादी साम्यम शादी फल से तपसो युग्रह साम्यं असो तत्विध ये सापानुग्रह सामर्थ्य है वो ही तत्व ज्ञानी है ऐसा कहते हो यदि तन वो ठीक नहीं तन्ना क्यों ठीक नहीं यदि साम, सामर्थ्यम तपस फलम साप अनुग्रह सामर्थ्य किसका तपसा। तपसा। फल है तप का फल है ज्ञान का फल नहीं तपस फलम ज्ञानी के लिए नहीं परिहार तन्न तन्न कह करके हेतु देते हैं। त्रेतम यत यस्मादी साम्यम तपस्फल साप अनुग्रह सामर्थ्य तपक फल ज्ञान क्या न्यादीना तत्विदादी सामर्थ्यम दृश्यते आशंक्य तमाम न तत्व ज्ञान अपितु अभी तो यदि फलम व्यासादी तो में तो तत्वज्ञानी होने पर भी शापाजी सामर्थ्य है यदि ज्ञान का फल नहीं तप का फल है तो व्यासादी ज्ञानी होने पर भी शापाजी सामर्थ्य तो है उनमें इतना संख्य तेजा न तत्व ज्ञान फल तत्व अब तप फलम व्यासादी का जो सापाजी सामर्थ्य है वो तत्व ज्ञान का फल नहीं तो है तो किसका फल है अभी तो तप फल तप का फल है व्यासादी में जो तत्व ज्ञान तत्व ज्ञानी में शापादि सामर्थ्य है वो तत्व ज्ञान का फल नहीं अभी तो तप का फल है व्यासा देर सामर्थ्यम दृश्य ते तपसो बला कारण्य तपोरण् तपो व्यार सामथ्यम तपस्व बला दृश्यते व्यासादि व्यादि तत्व में सामर्थ्य है किसके कारण तपसो बोलाप के बोलते सामर्थ्य तप के कारण सामर्थ्य है ज्ञान के कारण नहीं तो फिर कहते सर्वत्र में कहते तपसा ब्रह्म विज्ञास्यो तपो ब्रह्म ज्ञान का साधन तप कहते हैं और यह कहते तप का फल है साप अनुग्रह सामर्थ्य अन्यतः से तपसा ब्रह्म विज्ञासस्व तो ज्ञान का साधन तप है नहीं तप से ज्ञान होना चाहिए अब यहाँ कहते तप का फल है साप अनुग्रह सामर्थ्य विरोध होता है इसलिए उत्तर तो देते सापादि कारणारपो कर, ज्ञान से कारण ज्ञान का कारण भी तप है और तप से सापादी सामर्थ्य भी आता है वो तप अलग है और ज्ञान का साधन तप अलग है साप आदि कारणार्थ सापादि साप अनुग्रह का कारण जो तप है उससे अन्य तप है ज्ञान का कारण जैसे कर्म स्वर्ग का कारण है नहीं yes. और कर्म भी ज्ञान का कारण तमें तम वेदान ब्राह्मणा ज्ञान का कारण कहा गया ज्ञान का कारण यज्ञ दान तप कर्म को भी ज्ञान का कारण कहा गया तो कर्म ज्ञान का कारण भी है और असगो का कारण है तो निष्काम कर्म ज्ञान का कारण होगा असकाम कर्म सर्गो का कारण होगा तो जो कर्म स्वर्ग का कारण वही कर्म ज्ञान का कारण हुआ नहीं. भिन्न हुआ इसी प्रकार तप में भी साप अनुग्रह सामर्थ्य का कारण तप अलग है और ज्ञान का कारण तप अलग है साप आदि आदिपी कार है ना अनुग्रह साप अनुग्रह के कारण जो तप है उसे अन्य तप होता है ज्ञान का कारण है और व्यासादि में सामर्थ्यता ज्ञान भी दोनों प्रकार तप था जो ज्ञान का साधन तप करेगा उसको ज्ञान होगा होगा और साप अनुग्रह सामर्थ्य हो नहीं होगा हो हो नहीं होगा ज्ञान का कारण तप किया, साफ अनुग्रह सामर्थ्य मिलेगा नहीं और साप अनुग्रह सामर्थ्य के लिए तप किया, उसको ज्ञान होगा नहीं। और साप अनुग्रह सामर्थ्य होगा और दोनों प्रकार तप करेगा तो ज्ञान होगा ज्ञान होगा साप अनुग्रह सामर्थ्य तप क्या अनुग्रह सामर्थ्य आ गया फिर तप क्या ज्ञान के लिए ज्ञान भी हो गया नु तरी तपसा ब्रह्म विजिग्ञास तत्व ज्ञान भी तो न घटे तपसा ब्रह्म तो विजिग्ञास गया तपसे ब्रह्म को जाना तो, तो तपो जिसका नहीं तो ज्ञान भी तो नहीं होगा तप तो का फल यदि साप तो अनुग्रह सामर्थते तप नहीं करे तो ज्ञान भी, तो तो तो भी नहीं होगा तो जिसमें तप नहीं है तत्व ज्ञान भी नहीं होगा तो तत्व ज्ञान नहीं साप अनुग्रह नहीं तो तत्व तो तो भी नहीं ये तो हम कहते आसंख्य हो सिद्धांत करता है सापाधिकार अन्य से तपस्य तत्व नहीं बम सापाधिकारण तप है उससे अन्य तपे है ज्ञान का साधन इसलिए जिसके पास साप अनुग्रह सामर्थ्य नहीं है वो तपस्या ज्ञान प्राप्त करता है उसे ज्ञान क्या साधना तप अलग है साप अनुग्रह सामर्थ्य के कारण तपस्या अन्य तपे तपस्� ज्ञान का साधन है तरी तमाम व्यादी नत्वज्ञानी तो शापादी कारण तो कथम व्यासादी तत्व ज्ञानी और शापादी का कारण ये भी कैसे हुआ या तो तपो करते ज्ञान के तो? ज्ञान प्राप्त करे नहीं तो शापादी सामर्थ्य दोनों के हुआश्य होभयविध तपस सदभा दोनों प्रकार तप है दोनों प्रकार तप यस्त साम्य जाननी एक तत कुरभते फल तथ्य एवं सामर्थ्य ज्ञान जन दप जिसका है उसर्थ्य सामर्थ्य अनुग्रह सामर्थ्य और ज्ञान की उत्पत्ति होगी तप एक एक एक जो साप सामर्थ्य का साधन तप करेगा साप सामर्थ्य को प्राप्त करेगा जो ज्ञान का साधन तप करेगा अन्य व्यक्ति का आदि चिंतन करेगा वो ज्ञान फल को प्राप्त करेगा एक एक, पुर्वन, एक एक कम तो तथा पूर्वन एक एक का फल प्राप्त करेगा और उनमें दोनों का फल था, था दोनों दोनों प्रकार का कथा कौन अभी सापा आदि सामर्थ्य जिसके पास नहीं ज्ञानी हो सकता है सापा आदि अनुग्रह नहीं रहन सही ज्ञानी सा नहीं ज्ञानी सापादी सामर्थ्य रहित तो होकर के ज्ञानी हो सकता है उसके लिए विधि है <जुणाँगाँ> नहीं निषेध नहीं है तो विधि नहीं होने पर भी जो विहित तो कर्म करने वाले वो तो निंदा mm. करेगी उनकी देखो खाली कुछ नहीं करता बैठा है दिन रात बैठता रहता है कुछ नहीं है बैठ रहा है बैठता है कुछ नहीं करता विहित तो कर्म करने वाले जो कुछ विहित तो कर्म नहीं करता है उसकी निंदा नहीं करेंगे तो निंदा करेंगे विहित अनु भी निंदा तो यदि ज्ञानी के लिए विधि नहीं सापाधिक सामर्थ्य नहीं और विधि ने विधि भी नहीं कुछ नहीं करता है तो विहित तो अनुषान करने वाले उनकी तो निंदा करेंगे आशंका विहित अनुषान करने वाले की निंदा करने वाले भी है विहित तो कर्म अनुष्ठान करने वाले ज्ञानी की निंदा करेंगे कुछ नहीं करता है अब तो विहित तो अनुष्ठान करने वाले की निंदा करेंगे कौन विषय जो विषय सेवन करने वाले विषय पटे अरे क्या ये सब करना है क्या सब सुबह सुबह जाकर स्नान करना है मूर्खों क्या क्यों मंदिर में जाना क्या संध्या करना है इसमें क्या रखा गया ये क्या रखना फेंक तो देते? क्या संध्या करना है क्या क्या क्या, क्या? क्या सब कहते हैं यहाँ साधु तर्पण करेगी पिता को प्राप्त होगा ऐसे से हो जाएगा खंडन करने वाले कुछ न कुछ कहते जो विषय पट कर्म करने वाले की निंदा करते हैं नीचे ऐसे निंदा करने वाले तो बहुत सबकी निंदा कोई ऐसा नहीं जिसकी निंदा कोई नहीं करे मर्थ्य ही नंद्येदिधिर्जि निंद्यन रनिशं भोगल यतिर निंदेद निषेध रही तो सामर्थ्य ही न ज्ञानी यतिर निंदेद यो के द्वारा के द्वारा सन्यासी के द्वारा नहीं यत्न करने वाले विहित अनुष्ठान करने वाले के द्वारा निंद्य होगा कौन निंद्य होगा ज्ञानी कहा गया कौन निंद्य इसमें सामर्थ विधि वर्जित विधि वर्जित सामर्थ्यहीन ज्ञानी निंद्य होगा किसके द्वारा यतिविध यति का अर्थ जो विहित कर्म करने वाले यत्न करने वाले उनके द्वारा तो सिद्धांत कहता है अन्य ही भोग अनिशम निंदेन करने वाले विहित कर्म करने वाले यतोपी अन्य ही भोगलम पट्टी अनिशम निंदयते यत्न करने वाले कर्म करने वाले उनकी निंदा भोगलम करते हैं नहीं कभी कभी करते हैं अनिशम निरंतर करते हैं यतोपि अन्य ही भोगलम पट्टी अनिशम निरंतर यतो यत नहीं यो यतोपी ये निंदन बहुवचाली निंदते अन्हीं भोगलमंपटी भोगलमंपट अने के द्वारा निरंतर निंदित तो उ निंद है विषयान् एोगतुष्ट भोग करने के लिए विषय संपादन करें सन्यासी भी यति तदा ते, तो ते उपासति। भोग करने के लिए विषय संपादन कम से कम करें तथो भी ठीक नहीं ऐसा करें तो यति है भ्छावस्त्रेयुर्षावस्त्रादिशेय ये भोगतुष्ट भोगतुष्टे अहो अहो यतिमेषा वैराग्य भर मंथर भोग अहो यति भोग तुष्ट ये थे भिक्षा वस्त्र आदि रक्षे हुए यदि भोग करने के लिए भिक्षा वस्त्र आदि की व्यवस्था करनी चाहिए बहुत विचार करने वाले कहते हैं तो परीक्षा हमारी तो देने की इच्छा नहीं थी किन्तु तो आज कल कोई पूछता नहीं बिना परीक्षा इसलिए परीक्षा देना पड़ता है और कहते थोड़ा सोचना पड़ता है रुपया नहीं कुछ नहीं तो कोई पूछेगा कौन थोड़े से थोड़ी दिन कथा प्रोचन कर रुपया का टिकाल लेंगे उसे बना करके फिर डट करके साधन करेंगे बहुत लोग ऐसा करते बड़े समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति भी और पहले से प्रयास करते में आगे हम भी ऐसे बड़े वक्ता बने भिख्या तो हो जाए देश विदेश जैसे विदेश जाना को जैसे ब्रह्मलोक लोग मानते है तो विदेश चला गया मतलब हो गया जब विदेश नहीं गया तो संन्यास लेकर क्या लाभ बहुत लोग ऐसे करते है तो भिक्षा वस्त्र आगे के लिए थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए आगे कैसे होगा क्यों पूछेगा ये सब भोग तुष्टि के लिए भिक्षा वस्त्र आदि रक्षा करे ऐसा कहने पर सिद्धांत उत्तर देते प्रयास करते शाम अहो यतीत बड़े अतिथि बैराग्य भर मंथनम बैराग्य बहुत अधिक हो गया ज्यादा बैराग्य होने पर ज्यादा उजन रहेगा तो चल पड़ेगा और तो ज्यादा ओजन हो जाएगा चलना भी धीरे धीरे दिर हो जाएगा बैराग्य बहुत हो गया बैराग्य भर से मंथन हो गया चल नहीं पाते हैं बढ़ाई अति बड़े संन्यासी ये सन्यासी जती के लिए ही करना होता है आगे के लिए सोच करके धन संपत्ति भिछा व्यस्त्र आदि मकान आदि की व्यवस्था करना ये सन्यासी का काम है ये नहीं है सब छोड़ करके सर्वम परित्यज्य ब्रजती यदि परिभ्राट कहा गया सब छोड़ करके कुछ भी थोड़ा सा है तो आसक्ति होती है सब छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्म चिंतन करना है और साधु वैसे बना करके वही करे उसकी अपेक्षा संसार में गृहस्थ में रहना चाहिए गृहस्थ हो या सामने संसार में रहना चाहिए वस्त्र लिया काशा प… वस्तु प... साधु वस्तु बनाया और क्या करना है लोगों को वो लोग लोगों लोक कल्याण अपने तो कल्याण नहीं किया लोक कल्याण के नाम पर अपने वासना की पूर्ति करने होती वासना के लिए ही रुपया धन धा... प्राप्त हो सम्मान प्राप्त हो भक्त बने मकान बने ये उद्देश्य पूर्ति करने के लिए लोक कल्याण के नाम पर करते हैं तो इनके प्रयास किया गया शास्त्र को समझ करके शास्त्रीय मार्ग में चले ये वेदांत श्रवण का वही उत्पर्य है ये वेदांत श्रवण का ये अर्थ नहीं की लोक कल्याण नाम दे करके उसमें चले जाए तो किसकी हानि संसार की हानि हो जाए ना लोक की हानि हो जाएगी अपनी हानि अपने मार्ग में चले शास्त्र में ये शास्त्र श्रवण करने का ये लाभ है इसलिए ऐसा सोच नहीं अतिथान अनुसंधानम भविष्य अभिचारणम औदासन्यम अपनी प्राप्त जीवन मुक्तस्य से जो जीवन मुक्त का लक्षण है स्वभावत साधक उसको अपने में लाए जहाँ जीवन मुक्त का लक्षण कहे गए शास्त्र में वो लक्षण किसके लिए उस लक्षण से दूसरे को पहचानने के लिए नहीं जो ज्ञानी का स्वाभाविक लक्षण है वो साधक प्रयत्न पूर्व अपने में लाए तभी ज्ञान प्राप्त करेगा उसका क्या लक्षण है अतिता अनुसंधानम अतीत का अनुसंधान नहीं करना जो अतीत हो गया उसका विचार नहीं करना वो गया उसको छोड़ो अच्छा बुरा कुछ हो गया तो हो गया अभी सोच करके कुछ उसको परिवर्तन कर देगा अतीत का अनुसंधान और भविष्यत तो का बहुत समय तो लोग क्या करते हैं, या तो पिछले के विचार सोचते हैं, या तो आगे के लिए सोचते है बहुत समय अतीत के सोचते सोचते फिर थके फिर आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे आगे क्या होगा अतित अनु क्या करना है चाहिए जीवन में तो क्या करता है अतित अनुसंधानम भविष्य अभिचारणम भविष्य हो अभिचारणम भविष्य का विचार नहीं करना चाहिए जो प्रार्ध में है वो आपके सामने आएगा और वर्तमान हो करके ही आएगा उसके क्या आपके सामने आने वाला है उसके विचार करके क्या करना है जो प्रार्ध में जैसे सिनेमा में देखते रील बनी हुई जैसे चित्र बना हो वही देखना पड़ेगा आपके प्रारंध के सुख दुख निंदा स्तुति जो कुछ मान अपमान मिलने का पहले से बना हुआ है आपके सामने आएगा विचार करना क्या जरूरत है अतिथान अनुसंधानम भविष्य अभिचारणम औदासन्यम अपनी प्राप्त जो प्राप्त विषय में वर्तमान में जो प्राप्त होता है उसे उदासीन हो अपने कर्म पल है न प्रहसे प्रियम प्राप्य नोद विजयत प्राप्य चाह प्रियम ये उदासन उदासीन हर्ष विषाद रहित तो होकर जो प्रावधान होता ठीक है उसे क्या मिलेगा उसको छोड़ करके अपने स्वरूप चिंतन कर औदासन्यम अपनी प्राप्त जीवन मुक्त लक्षण कि जीवन मुक्त का लक्षण हे अतितान अनुसंधान भविष्य विचारणदासनमें प्राप्ति जीवन मुक्त लक्षण भिषा वस्त्रे